हाथों को घुटनों के ऊपर गोद में टिकालेंगे कोमलता से आंखें बंद कर लें अपने शरीर की स्थिति को देख लें कहीं चौघन न हो शरीर की मांसपेशियों को ढीला छोड़ते चले जाएं चेहरे के ऊपर प्रसन्नता के भाव मुख पर किसी भी प्रकार का तनाव खिंचाव नहीं हो संकल्प करेंगे इस समय हम संध्या उपासना के लिए उपस्थित हुए हैं अपने मन को संध्या उपासना में भी लगाएंगे मन ही मन संकल्प करें लंबे गहरे श्वास लेंगे मन को श्वास पर केंद्रित करें आते जाते श्वास का अनुभव छोड़ देंगे प्रत्याहार अपने मन को अंतर्मुखी बनाने का प्रयत्न करें बाहर के समस्त विषयों से हटाकर मन का अंदर प्रवेश अपने मन को एक स्थान पर केंद्रित करें भवों के बीच ललाट पर नासिका के अग्रभाग हृदय प्रदेश जहां आपकी अनुकूलता होती हो वहां मन को टिका लेंगे संध्योपासना गायत्री मंत्र मेरे साथ यदि बोलना चाहे तो बोल सकते हैं ओ गभुव स्व तत्सवित भरगो देवस्म धियो यो नव सर्व रक्षक सबकी सब जगह सब प्रकार से रक्षा करने वाले प्राणों के भी प्राण प्राणों से भी प्रिय प्रभो हे दयालु पिता आप समस्त जीवों की रक्षा कर रहे हैं सब जगह रक्षा कर रहे हैं और प्रभो सब प्रकार से रक्षक आप ही हैं हे दयालु पिता इस संसार के अंदर आपके अतिरिक्त अन्य कोई हमारा रक्षक नहीं है हम चाहे किसी के ऊपर कितना भी बड़ा विश्वास करके चलते हों किंतु प्रभु आप जैसा सामर्थ्य संसार के किसी व्यक्ति के अंदर नहीं है पूर्ण रूप से रक्षा तो आप ही कर सकते हैं बचपन में मां के ऊपर पूरा विश्वास करके चल रहे थे कि ये सांसारिक मां हमारी रक्षा करेगी लेकिन उस मां के सामर्थ्य को देखा को भी रक्षा करने में समर्थ न मिली न पिता के पास वो सामर्थ्य है न संसार के अन्य किसी साधन और व्यक्ति में वो सामर्थ्य है जो हमारी पूरी तरह से रक्षा कर सके हे दयालु पिता हम जीवात्माओं के ठीक ठीक रक्षक तो आप ही हैं करुणा कर आप प्राणों के प्राण प्राणों से भी प्रिय हैं प्रभु हम जीवात्मा अल्पज्ञता के कारण संसार की वस्तुओं को प्रिय मानने लग जाते हैं संसार के प्राणी विशेष को प्रिय मानने लग जाते हैं आपस के संबंधियों को प्रिय मानने लग जाते हैं हे प्रभु ये प्रिय होते हुए भी आपसे बढ़कर के प्रिय नहीं हो सकते जैसे समस्त प्राणियों को अपने प्राण प्रिय होते हैं हे पिता उन प्राणों से भी अधिक प्रिय आप हैं जिस जीवात्मा को आप प्रिय लगने लग जाते हैं उसी जीवात्मा का कल्याण संभव है और ये ना, जिस जीवात्मा को आप प्रिय न लग करके आपस के संबंध ही प्रिय लगते हैं संसार की वस्तुएं विषम प्रिय लगते हैं हे प्रभु उसी जीवात्मा का आधार पतन होता है आप दुखों से रही दुख दूर करने वाले हैं आपके पास किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं है और हम जीवात्मा अपने अज्ञान के कारण दुखी होते रहते हैं एक प्रभु आप समस्त दुखों से रहित और आप सब दुखों को दूर करने वाले हैं इस संसार के अंदर पूरी तरह से कोई भी औषधि कोई भी अन्य वस्तु हमारे दुखों को पूरी तरह से दूर नहीं कर सकती आप ही एक कैसे हैं जो दुखों से रहित होते हुए हमारे दुखों को दूर कर सकते हैं और हे प्रभु स्व आप सुख स्वरूप समस्त सुखों को देने वाले हैं हे दया के भंडार हम जीवात्माए संसार में सुख खोजने में लगे हुए हैं लेकिन जितना संसार को तो टटोल करके देखते हैं अंततः परिणाम तो दुख ही मिलता है क्योंकि संसार के अंदर पूरी तरह से सुख नहीं है पूर्ण सुख तो है प्रभो आप ही के पास है क्योंकि आप स्व हैं सुख स्वरूप हैं सुखों को देने वाले हैं सवितु हे पिता आप समस्त जगत की रचना वाले, करने वाले समस्त ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाले आप ही हैं। जितना भी चर अचर जगत हमें दिखाई दे रहा है ये सब आपकी ही रचना है हे और आप इस चर अचर जगत को रच करके साथ में पालन कर रहे हैं और पालन करते हुए हम जीवात्माओं के लिए उत्तम गुण कर्म स्वभाव को देने वाले हैं हे दयालु पिता वरेण्यम आप ही वर्णे योग्य हैं। यदि कोई वर्ण करने योग्य है तो हे प्रभु आपके अतिरिक्त तो कोई वरिण्य नहीं हो सकता हम जीवात्माएं संसार की वस्तुओं को वरते रहते हैं सांसारिक प्राणियों को संबंधों को वरते रहते हैं उसी के पास समस्त सुख होते हैं शांति का भंडार वो जीवात्मा होता चला जाता है हे दया के भंडार हर आप समस्त क्लेशों से रहित तो, और क्लेशों को भस्म करने हारे हैं आनंद में सुख में सदा इसलिए ही रहते हैं क्योंकि आपके पास किसी भी प्रकार का क्लेश नहीं है जिसके पास किसी भी प्रकार का क्लेश होता है वो पूरी तरह से सुखी नहीं रह सकता और हे दयालु पिता आप तो समस्त क्लेशों से रहित हैं और हम जीवात्माओं के क्लेशों को भस्म करने का सामर्थ्य आप ही के पास है देवस् दिव्य गुणों के भंडार समस्त दिव्य गुण के प्रभो आप ही के अंदर हैं यदि हम दिव्य गुणों की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपकी शरण में आना ही पड़ेगा जब तक आपकी शरण में हम नहीं आ जाते तब तक हमारे पास दिव्यता नहीं होगी हे प्रभु आप सर्व रक्षक दुखों से रहित प्राणों के भी प्राण सुख स्वरो सब जगत के रचने वाले वर्णि योग्य समस्त क्लेशों से रहित दिव्य गुणों के भंडार हे पिता हम आपसे इस संधि वेला में प्रार्थना कर रहे हैं धियो यो न प्रचोदया हे दयालु पिता हमारी बुद्धियों को सदा सन्मार्ग पर प्रेरित करते रहिए हमारी बुद्धि कुटिल मार्ग करने चले पाप मार्ग करने चले अधर्म की ओर ने चले ये प्रार्थना हम आपसे कर रहे हैं हे hey दयालु पिता आप यदि हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग पर कर प्रेरित करेंगे निश्चित रूप से इसी प्रेरणा में हमारा कल्याण छिपा हुआ है इसके लिए प्रभु हम आपकी उपासना कर रहे हैं तत्मही अर्थात हे पिता आपको हम धारण कर रहे हैं आपके निकट हो रहे हैं इस निकटता से ही हमारे दुर्गुण क्लेश दूर होंगे और आप हमारे अंदर योग्यता देखकर के हमारी बुद्धियों को सनमार्ग पर कर प्रेरित करेंगे शो दीष्ट आो भव पीतर न सम कल्याणकारी प्रभु कल्याण करने वाले समस्त जीवों के कल्याण की सोचने वाले हे पिता आप ही कल्याणकारी हैं यदि हम कल्याण करना चाहते हैं तो आपको तो भी हमें देखना होगा और हमारा कल्याण हो संसार से हट करके आपकी आज्ञा पालन करने में ही है यदि हम संसार में रमण कर रहे हैं हमारे कल्याण की संभावना नहीं है और यदि संसार से हट करके आपकी आज्ञा का पालन करने में लगे हैं तो निश्चित रूप से आप हमारा कल्याण करेंगे सम कल्याणकारी प्रभो देवी आपको देवी सब जो भी हमें दिखाई दे रहा है और जो दिखाई नहीं दे रहा हे परमपिता परमात्मा इन सब के प्रकाशक आप ही हैं, आप ही इनको प्रकट करने वाले हैं प्रभो आप आप हैं अर्थात सर्वव्यापक हैं। कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां आप विद्यमान न हो प्रभो ये हमारी अज्ञानता ही तो है जो हम एकांत मानकर के चलते हैं निश्चित रूप से प्रभो सांसारिक व्यक्तियों से तो भले ही हम बचे हुए हों उनसे तो भले ही हम एकांत मान रहे हों किंतु प्रभु आप तो सर्व व्यापक हैं और व्यापक होते हुए हमारे प्रत्येक कर्म के साक्षी आप रहते हैं आपसे बचकर करके हम कोई भी कर्म नहीं कर सकते भद्र कर्म हो या अभद्र कर्म हो सदा आप देखते रहते हैं कहो क्योंकि आप सर्व व्यापक हैं दयालु पिता आपसे प्रार्थना कर रहे हैं अभीष्टी अभीष्ट सुख के लिए प्रार्थना है अर्थात प्रभो हमारा अभिष्ट क्या है हमारा अभिष्ट है इस संसार में रहते हुए हम अपने जीवन को धर्म मार्ग पर चलाते हुए जिए इसी में हमारा अभिष्ट है हम जीवात्माओं का इससे बढ़कर करके और अभिष्ट नहीं होगा इसलिए प्रभो अभिष्ट सुख की कामना के लिए आपसे प्रार्थना कर रहे हैं हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो अभिष्ट होगा हमारे साधन उपसाधन ठीक होंगे तो अभिष्ट होगा और कहो हम जीवात्माएं इस संसार को भोगते हुए देख रहे हैं यहां पूर्ण सुख नहीं है इसलिए दयालु पिता पिता ये मोक्ष सुख के लिए भी आपसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रो हमारी गति मोक्ष सुख की ओर हो संसार की ओर में हो इस अभीष्ट सुख मोक्ष सुख को हमें प्रदान कीजिए हे प्रभु जब तक हम इस संसार के अंदर रहे संयो रही श्रवंतु न आप सदा हमारे ऊपर सुखों की वर्षा करते रहिए, किसी भी प्रकार का सुख हमारे सामने न रहे ऐसी हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं इंद्रिय स्पर्श मंत्र ओ वाक् ओ प्राण प्राण ओ चक्षुचु चक्षु। श्रोत्रोत्रो ना ओ हृदय ओ कठ शि बहुभ्या यशोबल इंद्रिय अंग के लिए बलवत्ता की प्रार्थना हे रक्षक कहो मेरी वाणी को बलवान कीजिए अर्थात मैं अपनी वाणी से आपकी आज्ञा के विपरीत आचरण न करूं, हे दयालु पिता इस वाणी से मैं व्यर्थ न बोलूं, दोषपूर्ण पूर्ण न बोलू अनावश्यक बातें न बोलूं, हे प्रभु जो व्यक्ति अपनी वाणी से व्यर्थ दोषपूर्ण और अनावश्यक बातें बोलता है उसकी वाणी कमजोर हो जाती है और जो इन तीनों से बचकर के रहता है इनसे रहित करके अपनी वाणी का प्रयोग करता है उसकी वाणी बलवान होती चली जाती है अर्थात सार्थक बातें आवश्यक बातें दोष रहित बातें जब हम बोलते हैं तो हे दयालु पिता हमारी वाणी बलवान होती चली जाती है रक्षक प्रभु, मैं इस वाणी से दूसरों के दोषों का बखान अधिक कर देता हूँ इसलिए वाणी में कमजोरी आ रही है हे प्रभु मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मैं इस वाणी से दूसरों की निंदा चुगली दोषों का बखान अधिक न करूं। यदि कभी आवश्यक लगे तो प्रीति प्रीतिपूर्वक इस वाणी से दूसरों को बोल दूं। यदि ऐसा होगा तो मेरी वाणी बलवान होगी अन्यथा प्रभो अधिक अधिक बोलते चले गए ठीक से मौन का पालन नहीं किया जिस समय बोलना चाहिए उस समय नहीं बोले और जिस समय नहीं बोलना चाहिए था उस समय बोलते चले गए वाणी कमजोर होती जाएगी इसलिए हे प्रभो वाणी की बलवत्ता की प्रार्थना हम आपसे कर रहे हैं इस वाणी से सार्थक व्यवस्थित बातें ही निकलें। प्राण प्राण हमारे प्राण बलवान हों। अर्थात हे प्रभो प्रातः से लेकर के सयन पर्यंत यदि हम आपकी आज्ञा के अनुसार अपनी दिनचर्या रखते हैं हमारे प्राण बलवान होंगे और आपकी आज्ञा के विपरीत चलते हैं प्राण कमजोर होते चले जाएंगे इसलिए हे दयालु पिता हमारी अंदर वो सामर्थ्य दीजिए जिससे हम अपने प्राणों को बलवान कर सके अर्थात प्रभो जब व्यक्ति ईर्ष्या द्वेष करता है श्वास की गति बढ़ जाती है प्राणों के अंदर कमजोरी आती चली जाती है यदि हम अपने आप को गंभीर और ठीक रखना चाहते हैं तो जिससे ये प्राण कमजोर होते हैं वो बातें हमें छोड़नी होती हैं हे दयालु पिता हम उन बातों से दूर होते चले जाएं और अपने प्राणों को बलवान करते चले जाएं, जाए चक्षुचु हे रक्षक परमेश्वर हमारे चक्षुओं को बलवान कीजिए नेत्रों के अंदर बलवत्ता प्रदान कीजिए अर्थात प्रभो इन नेत्रों से अभद्र न देखे जब जब हम नेत्रों से अभद्र देखते हैं नेत्रों के माध्यम से अंदर को संस्कार डाल लेते हैं और वो कुसंस्कार प्रभो हमें संसार के अंदर धकेलते चले जाते हैं इसलिए हे दयालु पिता नेत्रों को बलवान कीजिए हम इन आंखों से अभद्र न देखें ऐसा न देखें जिसके देखने से क्रोध उत्पन्न हो जाए ऐसा हम न देखें जिसके देखने से ईर्ष्या द्वेष पैदा हो जाए हे प्रभो इनसे रहित करके देखेंगे नेत्र बलवान होंगे स्त्रोत्रोत्र हमारे स्रोत्रों को आप बल प्रदान कीजिए अर्थात इन कारणों से हम भद्र ही सुनेंगे हमारे कर्ण बलवान होंगे हे दयालु पिता स्वाभाविक प्रवृत्ति बनती चली जाती है हम दूसरों की निंदा चुगली को बड़े आनंद पूर्वक सुनते हैं हे रक्षक परमेश्वर जब हम इन स्रोतों से दूसरों की निंदा चुगली सुनते हैं उससे भी प्रभु को संस्कार पड़ता है जो कारण आपने हमारी उन्नति के लिए दिए हैं वो उन्नति की ओर नहीं ले जाकर के पतन की ओर ले जाएंगे इसलिए पिता हम दूसरों की निंदा चुगली नहीं सुन करके भद्र सुनने लग जाएं, ना आपकी ना भी की बलवत्ता को प्रदान कीजिए अर्थात प्रभु हम ऐसा खान पान करें जिससे हमारी नाक बलवान बनी रहे हमारी पाचन शक्ति ठीक रहे हम अपनी प्रकृति के विरुद्ध कोई खान पान नहीं करें जिसके खाने से रोग उत्पन्न हो हे दयालु पिता यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारी नाक बलवान होगी और ये सब आपकी कृपा से भी हो सकता है ओम हृदय हृदय के अंदर बल प्रदान कीजिए अर्थात हे प्रभो जिसके हृदय के अंदर दया रहती है जिसके हृदय के अंदर उदारता रहती है उसका हृदय बलवान होता है और जिस हृदय में प्रभु दया नहीं होती क्रोध वास करता है ईर्षा वास करती है द्वेष वास करता है, हृदय कमजोर होता चला जाता है इसलिए हे करुणा के भंडार हमारे हृदय से ये सब विकार दूर करके इसको बलवान कीजिए ओम कंठ ही दयालु पिता मेरे कंठ के अंदर बल प्रदान करें अर्थात मेरे कंठ से सदा मधुर ही निकले जो कुछ मैं बोलू इस कंठ से कठोर न बोलू कंठ से जितने शब्द लिख ले दूसरों को मधुर निकलने लगने वाले निकले यही मेरे कंठ की बलवत्ता होगी ओम शेरह हे पिता मेरे मस्तिष्क को बलवान बनावे, अर्थात मेरे मस्तिष्क के अंदर सदा उत्तम विचार उत्पन्न होते रहे विपरीत विचार उत्पन्न न होम बाहुम यशो बलम मेरी भुजाओं के अंदर यश और बल को प्रदान कीजिए अर्थात मेरे हाथ मेरी भुजाएं कभी विपरीत काम न करें धर्मयुक्त काम ही करें ओम कर दल कर पृष्ठे और हे दयालु प्रभु मेरे हाथ का ओपर का भाग और पृष्ठ का भाग ये दोनों ही बलवान हों अर्थात प्रभो मैं इन हाथों से देने वाला बनूं, लेने वाला नहीं बनूं, यदि मैं देने वाला हूंगा सेवा परोपकार करने वाला इन हाथों से होंगा तो ये हाथ मेरे बलवान होते चले जाएंगे आगे केवल मंत्र पाठ करेंगे अर्थ नहीं करेंगे अगले दिनों में अगले मंत्रों का अर्थ करके चले जाएंगे मार्जन मंत्र ओम भो होना तो शेरा ुना नेत्रो ओं स्वना कंठे ओ मुना हृदय ओ जन पुनाभ्या तप पुना तो ओम सत्यम शिसी ओ ख्रह्मु भुव ओ ओन ओ तप ओ सत्यम यदि पुनः प्राणायाम करना चाहते हैं तो कर लें अघम्षण मंत्र ओम ओ रीत सत्यं चाबा तपसोध्य जायत ततः समुद्रो तत सम ो रात्रि विद विश्व मिशत वशी सूर्याच्रमसु धाता यहा पूवक दिवच पृथिवी स्वाहा शनो दीष्ट आहोदीता दिश्रवो नंस मंत्र ओ प्रची अग्निधिपतिरसि रक्षिता ईश वेभ्यो नमोपतिभ्यो नम रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नमे इभ्योस्त योस्म वमस्त वोज्यम भेद दक्षिण दिगिंद्रोधिपतिरश्चिराजी रक्षिता पीतर ईश वहा नमोपतिभ्योंो नमो सुरक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्योस्त योस्म दिष्टि व्यय धीस्मस्त वोज्यं भेदत्म हि प्रतीची दिगरुणीपतिद रक्षितामो धिपतिभ्यो नम रक्ष्यो नम ईशुभ्यो नमे ऐस्त वीस्त वोज्यम भेदत्म उदी चे दिखोमोपतिवो रक्षिता शनि ऋष तेभ्यो नमो धीपति्यो नमः रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्योस्त योस्म देश व्यय ग्रीस्मस्तोज भेद ध्रुव दिग्विष्णुरधिपति कल्मा स्रीव रक्षिता वीरोधवभ्यो नमोपति्यो नम रक्षितृभ्यो नम षुभ्यो नम तेभ्योस्त ेष्टम वीस्म भोज्यम भेद ऊर्ध दिबृहस्पतिरधिपति स्विथो रक्षिता वर्ष मीषव तेभ्यो नमोपति्यो नमो नमः रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्योस्त योस्म द्विस्मस्तं व्यय दिस्म भोजं भेद ओ उद्व तमस स्परी पश्यंत उत्तर देवत्रस्सूम गज्योतिमु जातवेदसम दहंजे ऋषे विश्वायसूर्य चिंत्र देवादादनीकम चुर्मी वरुण से प्राद्यावापृथिवी अक्ष आत्मा जगतस्तु सच स्वाह चक्षुर्देव पुरस्ताचुक्रमुच्च्च्च्च्चर पशेम शरद शत जीव शरद शत शुणुयाम शरद शत प्रवाम शरद शतम दीनाश्याम शरद शतम भूयच शरद शता गृषिमंत्र ओ भूर्भुव स्व तत्सुभरी गो देव धीमहे धो प्रचो समर्पण हे दयानिधे ईशर दयानित्कृपया नपोपाशना कर्मण धर्मार्थ काम मोक्षाण सद सिर्भवेन्न नमस्कार मंत्र ओ नम शय च मयोभवाय श मयस्कराय नमः शिवाय शिवतराय कुछ देर के लिए आंखें बंद रखते हुए स्वयं ईश्वर का चिंतन करें छोड़ देंगे धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियों में संवेदना उत्पन्न करें हिला लें पैरों को धीरे धीरे हिला लें धीरे से आंखें खोल लेंगे पैर यदि खोलना चाहें खोल सकते हैं आज की इस संध्या उपासना को